सर्व तो दुखाना इस प्रसन्नता से संपूर्ण दुख हो गया मेरे कौन दुख नहीं आता अरे प्रसन्न के तो झा बुद्धि करीब परमात्मा में स्थित हो जाती बुद्धि की प्रसन्नता है पर यह प्रसन्नता जो अपने रोके है से दुनिया पर विजय करने से प्रसन्नता होती है एक दवन करने से प्रसन्नता होती है मन चाहे माल मिल जाए मन चाहे अद्या मिल जाए मन चाहे भोग मिल जाए मन चाहे आदि मिल जाए हमारे ये क्या करें है। पसंद करे उसमें वो प्रसन्नता पसंद, पसंद करने वाली और अपना संयम रखा दूसरे पढ़ाई मैंने आज कोई अन्याय नहीं किया करनी। तो मन में आएगी पर भगवानी कृपा हुई जब कड़वी कही नहीं। कोई बात बोलनी थी सब ऐसे हुए बुरे बसन कुए में बाठा ना के पास पत्थर पड़ जाए कह दिया सुन दिया। अच्छा लिया नतीजा बहुत अच्छा होगा गाय करा दू तो लिया नारी हो जाते हो भारी होते हो ना क्रोध कर दिया चल क्या कहता तुम आप तो ऊँचे आ गए ऊंचा उड़को रूट दिया तू सह नहीं सके कुछ आओ तो ही नहीं आओ तो प्रसाद की प्राप्ति प्रसन्नता की स्वच्छता की प्राप्ति प्रसाद सर्व दुख हानि अगर ये प्रसन्नता हो जाए तो संपूर्ण दुखों की हानि होती है और बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाती है स्थिति वृद्धि के लक्षण है ये उनका उपाय है अब देखो ये बात बताऊ देश लोगों में दृषयों के याद करने से पतन की बात बताई यहां दृष्यों के सेवन करने से परमात्मा प्राप्त होता कराई कोई ध्यान दुष्न है अरे यहाँ विषयान इस विशेषज्ञ की विधेय आत्मा दृष्यों का आचरण करता है हुआ भी प्रसाद गोर प्रसादेश्वर इसमें दोष लोगों में विषयों का चिंतन करने से पतन और दोष लोगों में विषयों का आचरण करता रहे परंतु इंद्रिया वश में बन भी वश में सब विषयों का सेवन करता है आचरण करता है तो प्रसाद की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति हो जाओ ध्यान करने, करने से पतन या करने से उत्थान ये बात है तो ये बात कैसे होती है ये नाश बुद्धि अयुक्त जो अयुक्त है न क्योंकि इंद्रियान मन बस में नहीं है वो अयुक्त है युक्त नाम जिसकी इंद्रियान मन में बस वो नाम युक्त युक्त कितने योगी सम्मान ऐसा हो तो जाता आयुक्त है तो ना इसी बुद्धि बुद्धि नहीं होगी बुद्धि परियुक्त परमात्मा में बुद्धि ये अयुक्त होता है इंद्रियान मन वश में नहीं होता है उसकी बुद्धि नहीं होती बुद्धि क्या विवेक होती जागृत बुद्धि बुद्धि न सा पढ़ने से तो एक काम में बुद्धि जागत है ठीक करो ये काम नहीं करना चाहिए तो नहीं करना है करना चाहे तो करना है बस ऐसा तो अयोक्त के बुद्धि नहीं होती अयुग की भावना नहीं होती परमात्मा ही है सब जी के विराजमान है ये भावना नहीं होती न तो अभावे से शांति परमात्मा की भावना हुई बिना शांति नहीं करती अरे अशांति से को सो अशांति सुखा है असान चेहरे संतोष है अमृत नाम जितम शांति के ताम संतोष अमृत है मस्त संतोष तो निदेश तेज सारा में संतोष कर संतोष अति सुगत चाहिए तीन जगह संतोष करना सवारे भोजन ने अपने स्त्री पुत्र में इसमें प्रस्ताव किया और भोजन में और धन में इसमें संतोष करना ऐसा शू नहीं हो सकती में संतोष नहीं करना शास्त्र पढ़ने में पुस्तक पढ़ने में अध्ययन करने में, और जप करने में दान करने में इतना जप हो गया इसमें बच कर दिया माड़ा मेरे संतोष कर गया इसमें संतोष करना ही नहीं है करते ही संसा ने पीछे पढ़ जाना धन निहाल और संसार की भोग अर्थ क्या हुआ के पुराने जन्मों से जो प्राप्त हुए हैं सुख उनमें तो संतोष करे और सुख की चाहना करे नहीं और नया उद्योग करना है भगवान की प्राप्ति के लिए उसमें संतोष करे ही नहीं इतना जब हुए बहुत थोड़ा इतना सत्संग बहुत थोड़ा इतना अच्छा चिंतन वर्षि इतना गीता जी आगे रहे बहुत थोड़ी इसमें संतोष नहीं करना इसमें तो असंतोष रखना खूब नया उद्योग करना तो अशांति रही और अशांति से कुत सुखम अशांति को सुख काम मिलता बेचारा दुख यह सुख में शांति से कुतस्ता धम लोधम एतस्त धातु अच्छी और दौड़ता धन के लिए घटके से मन भट में नहीं एक बात आई शास्त्र में कि संतोष है एक असंतोष है तो असंतोष में जो फंसे हुए हैं असंतोष भून लाल साह भगवत जी ये देवड़ी में बंदे भागते फिरते हैं असंतोष रूपी बन करें मौज करते तो विष्णु ने ध्यान नहीं करे इनकी आसक्ति न करे मौका आने पर आदमी अगर विषयों का सेवन न करे ऊंचा उठ जाए और अपने वर्ष में जाए तो पहले मतलब बड़ी आनंद रहता है बड़ी शांति रहता है गिर जाए तो पीछे दुख होता है ये राजेंद्रीय संबंध आयोग ये अमृत बम पैर तो अमृत परिणाम परिणाम जय गो राजस्ख होता है सात्विक में यत ये यद अग्नि यज्ञ विश्व में वह परिणाम अमृत हो गयम रखने में दिल्ली को बस करने में जब कठिन जहर की तरह तो फिर अमृत की तरह पढ़ने का अमृत की तरह सात्विक सात्विक सुख होता है अशांत को कहा सुख तो कब उठता है कैसे हो जाएगा अपने बस में नहीं है इंद्रिया मन दो बस में बताया विधि आत्मा इंद्रिया बस में ही हुए मन बष्म हुए बस में नहीं हो तो इंद्रियाना चलता इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन से करते मन मन लग जाए तत से अगर प्रज्ञा को आयोजन उसकी प्रज्ञा को देता है किसी विषय में मन लग जाए ये बहुत तो अच्छा है इस रुपया मिल जाए अच्छा है। ऐसे मन लग जाएगा वो एक ही माना एक इंद्रिय में लग जाए तो इसी प्रज्ञा जो विचार किया है परमात्म तत्वों की प्राप्ति किया है खेल खत्म हो जाता है कैसे वायु नावे वम्बसी अम्बसी ना हो गए जब मैं चलती और नौका है उसे विपरीत वायु होंगे उसमें ऐसा अब वो हवा ठीक करके चलाओ तो वो हवा पर चलाओ नौका नहीं खेड़ी नहीं पड़े हवा तो चली जाओ और उल्टी हवा चले तो डबो दे नौका डूब जा ऐसा धक्का जैसे वायु रहता है नौका को ऐसे उसी प्रक्रिया को नष्ट कर से एक भी विषय के साथ में मन लग गया कहा ये तो विषय अब बस अब फर्स हो इस वास्ते क्या शुद्ध हुआ तस्मृष महाबाहो निगृ सर्वस सब प्रकार से इंद्रिया के बस में निगरचानी सर्वस वही कूर्मोगा ऐसी इंद्रिया बस में है इंद्रिया इंद्रिया से बस से प्रज्ञा प्रतिष्ठा था उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी अपनी बस में मधवी बस में इंद्रिया विप में आप भी बस में ठीक तरह तो ये संसार है महाराज जग नगरी में थक कहीं हार न हो जाए डर तो रोजे जिंदगी ये जगत है ना ये दीघता अच्छा है बड़ा सा फल भयंकर होता है बड़ा अच्छा दीखता है भोग अच्छे दिखे संग्रह अच्छा दिखे अच्छा मान अच्छा दिखे बढ़ाई अच्छा मीठा विष तो है मीठा विष लगने में तो मीठा लगे है जेर काम जेर का दस माना जैसे महाबहु निकली सर्वश इंद्रिया ने इंद्रिया था उसकी बुद्धि इंद्रियों के आसनों से अपने इंद्रियों को विषयों से हटा दिया पर बस बुद्ध नहीं है विषय भले इंद्रियों आसन करो सब कर पर दूरी बसी मन परतंत्र नही परवश नहीं, पर नहीं।, पर नहीं। इसलिए हमने कहा था कर्मिरपेक्ष कर्ण निरपेक्ष साधनी है कर्ण है इंद्रिया तो है पर उसे अपेक्षा नहीं है उनसे काम करो वित काम करो शास्त्री काम करो विद्युत काम नहीं करना है तो बस में इंद्रिया होती है तानी व मित्राण जीता इंद्रियों को अंतरगणों जीतते तो वो मित्र हो जाते हैं अपने असली उद्धार करने वाली जाती है तो ऐसी जिसकी बदलियां पर इंद्र तक उसी बुद्धिस्थित हो जाती है स्त्री बुद्धि का लक्षण क्या है ऐसी बुद्धि शुरू होती है तो ये ब्रजेत क्यों चल रहा है रागदेशन ये चरण है न यहां से ब्रजेद की बात चली। रही ब्रजेत क्यों कैसे चलता कैसे है? चलता है इंद्रियों को प्रसाद प्रसाद की हम ये प्रसाद की इंद्रिया ने इंद्रिया कैसे प्रग्पुर स्वरूप अब के लिए बस मैं है जिस के लिए बस मैं नहीं दो बात आई बहसठ तेसर चौसठ तेसरू अब बताते हैं यह निशा स्थरूपाना ध्यान देना बस मैं में जिसके लिए या निशान स्वरूप सब जितने प्राणी हैं उनके लिए परमात्मा की तरफ से बिल्कुल अंधेरा परमात्मा है कि नहीं है आंखें से सूरत नहीं रात में ऐसे उनको सूर्यत ही नहीं धर्म क्या होता है परमात्मा क्या होता है ये सूर्य है सफा जात या सर्वोता न से हम जागृत संयमी वो संयमी जिसको भी बताया था ना नास्त बुद्ध अयुक्त वो युक्त युक तो है ना युग तो संयमी कहा है अंदर मन से ये बस में देश ऐसा तो पुरुष से उस जागता है सब लोग सोए परमात्मा की तरफ परंतु जिसकी इंद्रिया बस में है वो जागता है उनके दिन है ऐसे हम जागृति भूताने जिसमें लोग जाते हैं एक एक पैसा के हिसाब से एक एक ऐसा है तेरा है मेरा है खूब लड़ाई झगड़ा करे रात दिन भोगों के भोगने में पैसा की तरह में बड़े हशियार बड़े जागृत है कितना इतना कोई कानून बनाओ ऐसे कानून में कर जो फां दे हैं उनको भी रुपया लेने ले, बुद्धि लगा सब बहुत जागृत है जैसे हम जागृति भूतान जिसमें प्राणी जागते है बड़े होशियार है शाह पशु तो मुने पशुता सता मुने शिशा देखते हुए मुने की दृष्टि में वो रात है भोग भोगते हैं रात करते तेरे बेचारे अंधे हो रहे अंधे भोगों में संग्रह में मान में बढ़ाई में अंधे हो रहे अंधे भरा अन्यायी करते हैं ऐसे हम जागृत भूता नहीं पश्च्य तो मुने पश्च्यत मुने देखते हुए मुनि की दृश्य में रात है सफा लोग तो कहते हैं बस मौज हुई मौज हो गई जाती मौत एक राजा ने पागल खड़ा बनाया तो देश में पागल है उनके रहने के लिए बड़ा स्थान बनाया मकान बनाए काठ के बहुत बढ़िया बढ़िया से उसमें रखते तुम दियाई नहीं भेजते हो कि आग भेज दो तो मर जाएंगे सब बंद कर रात्रि में अंधेरा किसी के एक तो हाथ लगी दियाई उसने लेकर उपरात्रि में देखा तुम्हारा तो फुल आग लगी आग लगी खुशी हुई चढ़ गए ऊपर लात लगे आज देखो आज आज दिवाली आई है आग, आग देखो एक एक रेखा दीज थी इतना बड़ा दीजिए ऐसे खुशी खुशी में सुना जब दो बार करनी नहीं पड़ी एक भी ऐसे लोग धन मिल गया है मन मिल गया है मिनिस्ट्री मिल गई है पर्सन मिल गया है बड़े हो गए हैं राजी होते राजी आग लगी है आगे राजनीति हो मर हो बड़े हो जाओगे साप तो मुझे केवल देव जो मुनि की जाती है तो कैसा मुनि है अब मुनि की बात सुनो आप यमानसर प्रवेशम समुद्रमापा प्रवेश यद सद्त कामा यम प्रवेशन सर्वे सशांति माप काम कामी नदिया जितनी आती है वो तो सब समुद्र में जाती है जब टी बाई टी बाई रहता रहता हो रहा है कुआ में भी थोड़ा वहां पर भूले भटके एक नदी नहीं जाती इसमें राज्य में होकर गोरू बदरूर गाँव है हम गए एक नदी नहीं आती हूँ वर्षा भी कम होती इस बार बहुत गर्मी पड़ी होती तो नदियां कहाँ जाती है समुद्र में समुद्र में आप ये चारों तरफ से परिपूर्ण भरा हुआ छलकता हुआ है कमी है ही नहीं पानी असल प्रतिष्ठा पानी का लेवल पृथ्वी से ऊंचा है पर प्रतिष्ठा हो बहता नहीं असल प्रतिष्ठा ऐसा समुद्र समुद्र में आपा प्रवेशन दिया तो जैसे उसमें चढ़ गिरते हैं तदुत कामाजम प्रवेशन थे सर्वे वो जो कोई इच्छा है सब पदार्थ भोग वहा आते बढ़िया बढ़िया चीजें बढ़िया बढ़िया भोग बड़िया बड़िया है बढ़िया बढ़िया आते हैं परंतु बड़ी मर्यादा बैठी है शांति सब लग जा सबने दिया इसमें सब भोग भोग हो जाते हैं तो वो शांति को प्राप्त कर न काम काम ही भोगों की इच्छा वाला शांति नहीं प्राप्त होता ऐसे इच्छा नहीं है शांत है पदार्थ भोग वहाँ जबत जाते हैं चाहते वहाँ मिलते ही नहीं वो जबरदस्ती चाह नहीं होती वबरदी जातेम आज प्रवेशन थी काम आ पदार्थ बना शांति मान लो न काम काम ही भोगों की इच्छा वालों को शांति नहीं मिलती कितना ही भोग मिल जाए कितना एक विद्या मिल जाए कितना ही पद मिल जाए अशांति अशांति जलन रहती है जल धनी आदमी को देखा उनती है और जिनके संतोष है संतोष आमिर चार नाम संतोष तो लम्ब नि संतोष के समान कोई खजाना नहीं से है संतोषाद अनुत्तम सुख रा पतंजी कहते हैं संतोष सर्वो पुरुष सुख मिलता है संतोष संतोष एवं पुरुष परंग विधान बड़ा खजाना है संतोष इतना जो कुछ मिल गया संतोष गुरु भाई भगवान ने बह दिया हलवा मौज हो रही है कबो पाठ पटंबर अम्बर कबू कु ली रही वाह वारे मौज पकी रही कभी तो पाठ पटंबर मजा बढ़िया बढ़िया तो ज्यादा जी कबूल ली रहा है कभी गाँव सूखा तो दफ्ट खरीदा दी बात ही नहीं मिले कभी भूखा ही कभी हलवा पनीर खीर को पाल मिले कोई फर्क नहीं क्या है पेट में छोड़िए आधार हो जाए अपने साफ पसीदा दो हलवा पूरी पूछा थोड़ा भार भी जाए तो काम कर देगा बस। क्या सुन्दर, क्या सुन्दर का दे बस उनसे मतलब है सुंदर मिला बड़ी क्या सुंदर क्या सुंदर है कह भाड़ो तो नॉन भाड़ो देती कभी खुदा कुकरी ये कुतिया है भूख रूप से नहीं लगा या कुरी लग गई के पैसे या कोई टूका डाल देगा टूको ना भूसले भूके भूख लगी भूख लगी तो थोड़ा डर ले लगे ऐसी बात है बिहार का मान यह सर भगवान सुनिस्थिति हो अब बताते हैं कामना के त्याग की बात योग है अब उपसंगार करते कामना का प्रखंड कहा आना और कामना का उपसंगार करते बिहार का मान यह सरमान सर्वान प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान वहाँ शुरू हुआ कामान है सर्वान तो से निष्प्रिय कामनाओं का त्याग कर दिया इस नहीं निर्वाह के लिए भी चीज पूरी नहीं मिलती मौज तो भी आनंद है निष्प्रिय अरे निर्मम और निरहंकार मेरा और मैं पर नहीं है दोनों त्याग कर शांति वाली कर सकती ये जैसी तो ये बात है निर्मय अपना कोई नहीं सुनाई बिना राम और रघुनाथ भजन मैंने कोई नहीं संगी मेरे तो एक गजगोपाल दूसरों ने कोई नहीं संगी। और एक भगवान है निर्मोदयंका चार बात कामना का त्याग और है और निर्मम और निरंकार तो शांति मिले को शांति मिले अशांत सुख है अशांत को सुखो है, है चाहिए। वो सही है वो सही है चो आप चाहिए आपस घर घना चाहे पूजा परिवार घना हो जाए मेरे आदर मान हो जाए सत्कार हो जाए ज्यादा लोग आदर करे लोग महिमा करे ये दीगर में तो ठीक है समझे दूर रहते हैं पर्वत दीपे अभी जब ऐसा है ऐसा प्रभु तो हो गया है वन विभाग जैसे भी अच्छी लगे रण का वर्णन धर्म से दूरी दूर ही थे दुर्थ डूंगरिया अच्छा तो भला है डूंगरियाँ में भला है जाओ तो पत्थर मिले जाओ तो देखो सुंदर सुंदर पहाड़ में ऐसे में ये भोगचार है वो दूर माता देख धन हो जाओ वह धन मिल गया वो मिनिस्ट्री मिल गया जो नहीं है आप में आ जाए तो आप आ जाए कोई समझे लोग उड़ाए फट गया फिर निर्भम निरहकार कामना त्यागरी पर्व भी त्याग ममता अहंता की त्यागरी तो फिर अहंता त्याग भी तुम्हारी तो स्थिति क्या होती है भाई अहम पढ़ाई भी गया मैं प्राइव मैं, मैं मेरी का चार निर्म निरहंकार बेस ऐसा ब्राह्मण स्थिति इसका नाम ब्राह्मण स्थिति है और प्रमुख की जो स्थिति है परमात्मा वही स्थिति होंगी वो सिंह स्थिति है ही नहीं अहंकार जाया करता है ये अहमिद भीन करता है ये गलती करता है, कर है। निरहंकार हो गया अब बस ऐसा ब्राह्मण स्थिति नहीं राम आप गुरु ही थी ये ब्राह्मण स्त्री प्राप्त हो जाए फिर उसको मोह कभी नहीं होता तो मौजी मौजूदी आठ विपार हाँ सदा दिवाले की संतुपार है अंत काल भी, अंत तो तो में भी ये से हो जाए सब सूर्य शाम शांति रह जाए तो ब्रह्म निर्वाण निर्माण लोगों की मुक्ति की प्राप्ति मैं तो कहता होता ना मैं सीधा होता हूँ इस बात है मुझे अध्यायों का समय भी देख लो से पूरा होता है अब कुछ शंका हो तो बोलो गीता याद कर लो चीता ये श्लोक पढ़ने से गीता याद हो जाती है छोटी अवस्था में तो याद करने के ऊपर अर्थ रहता है एक बड़ी अवस्था में अर्थ समझने से याद हो जाता है अर्थ ठीक समझ याद हो जाती है बिना कल ठीक याद हो जाते अब अर्थ के पीछे याद होती है छोटे में याद के पीछे अर्थ होता तो है तो अर्थ सब नहीं होगा अब इसलिए वो कंठश्वर हो तो वो जल्दी हो जाएगा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु का अपने पर तो जितना अधिक असर होगा उतना ही अविनाशी का असर कम हो जाएगा विनाशी का सब ज्यादा उसमें तो आदर ज्यादा करेंगे तो अविनाशी तत्व से हाथ धो बैठेंगे अरे इसका आदर में त्याग करोगे मान पढ़ाई आदर सत्कार रुपया पैसा भोग संग्रह ये रहने से त्याग होगा तो भगवान में सतर्त चल जाएगी स्वाभाविक क्योंकि वहां से भगवान गए मां किसी को अच्छी नहीं लगती तो भगवान तो माँ है तभी माता के पिता संसार के नाशमान चीज को आदर देने से अविनाश जी का आदर नहीं होता खास बात दूसरा प्रश्न बताया पूछा है कि जो ग्यारह ऐसे हैं तीस तक का प्रकरण है ये मैंने बोला सत असत का विवेक है जीवात्मा को सत कहा है शरीरों को असत कहा है एक प्रकार तो ये असत चीज है इनका त्याग करना है बस ये अपना काम है क्यों असत आपका जो तो त्याग कर ही रहा है शरीर आपका त्याग करना है जितने बरस आ गए हैं उसने आप पर त्याग कर दिया उतनी मौत हो गई उतना मर गई आज दिन तो जी गए जीना कहते हैं वास्तव में है मरना उस तो मर गए अब बाकी कितना दिन है पता नहीं कितनी कितनी कितनी आये वो उतना चीज़ है वो समाप्त तो होते मरना हो जाए तो मरना तो हरदम हो रहा हरदम ही मरना हो रहा निरंतर मृत्यु संसार सा सर्वोच्च तो कहने का तात्पर्य चेतन तत्व तो एक है वो परमात्मा के साथ अभिन्न है जैसे सर्वगति बात बताई है सर्वत्र गम अचिंतन देव सर्वत्र गम का यह सर्वगम सर्वगत बता सर्वगम को सर्वगत सर्वगम अचिंत सम अचल तो वो तत्व जो निराकार है वो एक ही है वही सत्य अपने पास में अस्तित्व की चीज क्या है विशेष अहम है मैपन मैपन ये मैपन प्रकृति वायु से अहकारी नीति यमे बिना प्रकृति रिस्थ था ये आज प्रकारी तो भेद वाली अपराध प्रकृति का स्वरूप है जड अहम का त्याग करे कहते हो ना न आप कहो आप कहो अब मैं मेरे में नहीं हूँ मैं नहीं हूं आप ही हूँ ऐसे भगवान के स्वरण हो जाए समझने की जरूरत नहीं है सर्वगत कहते हैं कोई समझने की जरूरत नहीं, नहीं। सर्वगत परमात्मा स्वरूप पर है अपने अहंकार के कारण से समझ में नहीं आती अहंकार से एक देश बड़ा हुआ इस बात समझ में नहीं आता तो हमारा स्वरूप एक देश नहीं है सर्वदा थानो अच्छा अयम सजात न सचिदानंद भरपान साथ ही है तो अहम को छोड़ कर सबका प्रकाश है सबका आधार है सबका ज्ञाता है सबका अधिष्ठान है वो ही हमारा है और हमारा नहीं संसार में कोई भी हमारा नहीं है नहीं रहेगा नहीं कोई होगा हमारे जो में पड़े हुए संसार को अपना मानते है पक्की तो बात है अब आपके पास कुटुंब है घर है जमीन है मकान है रुके है ये पहले नहीं थे और अगर नहीं लेंगे अपना कैसे होंगे भगवान पहले जी अब भी लड़ी रहे तो वो अपने उनके हम आद रखने की बात नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अब तीसरा तो तीसरे अध्याय में पहले जो भगवान ने दो निष्ठा बताई ऐसा साथ बुद्धि योगी तो इमाम सुनू इमाम वक्श मे अगर कह ले उसको तुम सुनो तो थोड़ा योग दिश्ता है बुद्धि है ना बुद्धि बुद्धि एक विवेक को प्रकाशित करने वाली शक्ति है उसमें बुद्धि का प्रकाश आता है से बिजली का प्रकाश इस धत्तु आता है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 और मन में उद्र चंद्रमा का है तो सूर्य चंद्रमा मन बाढ़ी और शरीर से आंखों से जो कुछ दिखता है वो सिर्फ भगवान की शक्ति है अपनी व्यक्तिगत नहीं है व्यक्तिगत हो तो आंख को कमजोर मत होने दो शरीर को कमजोर मत होने दो हमारे पास चलता नहीं चले गए हमारे है ही नहीं है ही भगवान का तो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला। अब ये तो दो देश का ही तो अर्जुन कर्मों से मता बुद्धि जन से सिनादन भगवान बुद्धि अनुश्रेष्ठ है भगवान ने तो बुद्धि कहा है कर्मयोग की ये सब है ज्ञान तो को का बुद्धि तो बुद्धि श्रेष्ठ तत्किन कर्म नहीं बोलते मेरे कर्मसे बुद्धि में लगाना चाहिए कभी तो कहते बुद्ध में समर्वित था कभी कहते योग कर्म करो और कभी कह बुद्धि की शरण लो तो भगवान ने दो बात नहीं की एक ही कही है अर्जुन की शंका होगी बुद्धि नाम ज्ञान का है और कर्म नाम क्रिया करने का है तो बुद्धि श्रेष्ठ जो तो घोर कर्मों में जुदी कर्मो में क्यों लगाते मिली हुई बात आप तो मिले हुए पैकेश बुद्धि मेरी मोल से बोली है तब एकम निष्ठि ये अब एक बात को जिससे मेरा कल्याण हो जाए या जी ने पूछा तो भगवान कहते हैं रोकेश दी था रिश्ता पूरा प्रभु था मैं था। पहले अध्याय में मैंने दो प्रकार की रिश्ता कही है और स्वास्थ्य में दो ही रिश्ता है एक योग निष्ठा है एक ज्ञान निष्ठा है ज्ञान कर योग कर्म योग योगतालीसवें श्लोक से विभाग कर दिया उसने अगारी कर्मियों का ही भ्रमण किया कर्मयोग के द्वारा सिद्ध पुरुष का नाम ही सिद्ध प्रज्ञा है प्रज्ञा चले ना प्रज्ञा बुद्धि नहीं होगी बुद्धि बुद्धि बुद्धि रही स्थिर होनी चाहिए और बुद्धि में फिर कामना स्त्र इनका त्याग होता है और अहंसार ममता का त्याग होता है तो अहंता का त्याग करे तो हमारी स्थिति ऐसा ब्रह्म स्थिति ब्रह्म मैं नहीं परमात्मा ही है मेरी जगह मैं तो है प्रकृति का कार्य और इस जगह परमात्मा का अर्थ है स्वयं तो प्रकृति का कार्य प्रकृति को दे दे हमारा नहीं और अपने आप को भगवान को दे दे बस कम बन गया कर्मियों ज्ञान उसे बात उसे तो दो निष्ठाएं मैंने कही ज्ञानी होगी हम कर्मयोगी नहीं उसे इसमें कोई कर्म नहीं क्यों नहीं हो जैसे अर्जुन ने कहा घोर कर्म क्यों लगाते हैं तो भगवान कहते भैया कर्मों के आरंभ किए बिना निष्कर्मता मिलती नहीं कर्मों के आरंभ किए बिना निष्कर्षता नहीं मिलती ना तो संस नहीं हो सन्यास मानो त्याग कर कर्मों का तो यही स्वरूप में स्थिति नहीं होती क्यों कि नहीं भी कर सकते क्षण जाते ये जो प्राणी है एक क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहना कभी जागृत में ऐसा कभी स्वप्न में होता है कभी सुसुप्ति में होता है ज्यादा उपयोग करे तो समाधि में चला जाता है मुंह से जाती है करो फाल में मूल से आ जाती है तो उसमें भी क्रिया होती रहती है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 जा रहा है बीत तो रहा है लोग आज भर गया नहीं पेट माया आया तब मरना शुरू हो गया मरना शुरू हो गया सुनते बालक गए बढ़ रहा है ये बढ़ नहीं घट रहा है एक दिन का हो गया तो अस्सी वर्ष में घट गया एक वर्ष हो गया उन्नासी वर्ष का रहा पांच वर्ष का हो गया तो पचहत्तर वर्ष का रहा घट रहा है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 क्योंकि नहीं कर सकते क्षण अभी एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रहता हर जम इसकी क्रिया होती ही रहती है बदलता ही रहता कार्य वैसा कर्म सर्वो प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा कर्म करवाए जाते हैं अवश्य ना प्रकृति निरंतर चलती है जैसे जगना है जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होता है तो प्रकाश बढ़ता है बढ़ते बढ़ते मध्यान्ह सूर्य आता है तो प्रकाश पूरा हो जाता है और प्रकाश घटते घटते घटते अस्त हो जाता है तो उपित प्रकार मिटता है परंतु तो प्रकाश मिटते मिटते अंधेरा बढ़ते बढ़ते आधी रात हो जाती है तब अंधेरा मिटने लगता है अला सूर्योदय की तरफ चलता है धारे का मिटना प्रकाश का होना होना होना फिर उदय हो गया फिर मध्य बदले मध्यान्ह तक तो आधी रात आधे दिन तक आकर बढ़ता घटता है तो सूर्योदय से मानते हैं का प्रकाश हो गया हर सोचे अंधकार हो गया ये नहीं है अंधकार बढ़ता आधी रात से प्रकाश बढ़ता आधे दिन तक जिसमें हर दम क्रिया हो रही है संसार मात्र की क्रिया हो रही है अवश्य प्रकृति बरसात हो प्रकृति के पर क्रिया होती है प्रकृति की परवर तक छूट जाएगी तो में क्रिया नहीं है चेतन में क्रिया नहीं है क्रिया हो तो नाशवान हो जाएगा उसमें क्रिया नहीं है इस की प्रकृति बरसात प्रकृति पर रहा है वही अवसर कर्म कार्य थे पर उनके द्वारा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 उसके मन में आगे मैं कुछ नहीं करता हूँ मन में विषयों का चिंतन संसार का चिंतन निरंतर हो रहा है तो करता कुछ नहीं है उसका नाम है मिथ्याचारम्भ है पाखंड है ये घर में दंबे, दंबे। मैं। क्रिया नहीं देखती परंतु क्रिया हर गम हो रही है तो ये कर्म हो रही है बताते है कर्मियों की बात हो इंद्रियों को संयम करके मन से इंद्रियों को बसना करके कर्मेंद्रियों से कर्म का आरंभ करता है सब इस मन को बस वो विधेय आत्मा आत्म विधेयक विधेयक वो करना होता वो जो इंद्रिया मन सा नियम में आरबते थे जुना कर्मेन्द्री कर्मयोग आरबते थे कर्मेंद्रियों के द्वारा योग का आरंभ करता है सब इसी से वो श्रेष्ठ एक बात और ध्यान देने की गीता में संपूर्ण इंद्रियों को कर्म कर्मेंद्रिय कहा है ज्ञान इंद्रिय शब्द नहीं गीता भर में ज्ञानेन्द्रिय कर्म सब कर्म इंद्रिय है देखना सुखना सूंघना चखना ये स्पर्श वर्ण ये ये भी कर्मेंद्रिय कर्म होते थे देखना सुनना खाना पीना कर्म होती सब कर्मेन्द्रिया है केवल कर्मेंद्रिया ली जाए तो कर्मयोग का आरम्भ केवल कर्मेंद्रियों से कैसे होगा क्या देखेगा नहीं सुनेगा नहीं चेगा नहीं करेगा नहीं, नहीं, नहीं। तो हो नहीं सकती तो कर्मेंद्रिया नाम संपूर्ण इंद्रियो का है तो मिथ्याचार कैसे होगा जब तक चुपचाप नहीं बैठेगा कर्मेंद्रियों को तो स्वयं कर दिया ज्ञानेन्द्र से क्या कर सकते ज्ञानेन्द्र ने कर्म इंद्रिय नही वो किंचित करो में थी फर्स्ट जनरेशन श्वसन जघ्रन स्नन स्वपन श्वसन प्रसन्न सब कर्म है शरीर वाग मन यर्म प्यार बत सबका कर्म संज्ञा है सब कर्म इंद्रिय तो क्रिया की जाए वो कर्म देखना भी एक कर्म है सुन भी एक कर्म है मन से चिंतन करना भी एक कर्म है एक कर्म है इस से इंद्रियों बनाए कर्म इंद्रियों नियत माबाज्य देते हैं भगवान ये आठ लोगों है कहते हैं नियतुम को कर्म तुम नियत नाम शास्त्र बीहत शास्त्र विहित से भी नियत विशेष अर्थ रखता है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 नियतम करो कर्म तुम कर्म जयर्मणा न करने की अपेक्षा करना श्रेष्ठ है प्रमाद है करता नहीं त्या उससे तो सांसारी काम करना बढ़िया है निकम्मे बैठना से तू मार बड़ी क्या बात है बीमारी अच्छी निकुम नहीं बीदागी, बीदागी, बीदागी, काम करे कोई भी नहीं काम करम तो जायो याकर्माण अकर्मा कर्म जायो। जाया जाया न ऐसे तदित्व में आता है प्रसन्न नहीं है उस प्रसन्स ये सुप्रशत कर्म है उसमें श्रेय आदेश होता है और ये हुआ जयाद श्रेयाद एक ही बात कर्म जायो अर्जुन ने पूछा कि चीज की मतलब कर्मों से बुद्धि से है भगवान कहते हैं न करने, जा तो जा, करने के अब कर्म ज्यादा कर्म ज्यार्मणा कर्म जाया न करने के अभी काम करना श्रेष है निकम आलस में प्रमाद में ऐसे समझ जाएगा वही वृक्ष बनेगी घर जाए बैठे मौत करो अठ पचास बर्ष सौ वर्ष दो सौ वर्ष कुछ खड़ा नहीं हो गई घर मर सबसे जीव ऐसे ही है जीव है ऐसे ये भी जीव है इनमें भी प्राण है ये भी खुआ खाता है ये पानी पीता है पद फे दिखाना पाद चलन पगल से पीता है उसने हरा भरा होता है खाद दी जाए पड़ तो कुछ हो जाता खेती में खाद देते हैं जब बसता तो अच्छी हो जाती खेती खाद नहीं होती वैसे बढ़िया तो खाना पीना इनके भी होता है पर है। जा है, है, है। ये स्थावर है खड़े घास है लता है दूर है ब्रे ये स्थावर है इसके सिवा मनु पशु पक्षी ये सब जंगल में चलने फिरने तो नियम कर शरीर नियतम कुरु कर्म तुम कर्म जाओ या कर्म अकर्म रहता है करता नहीं है उसको भगवान वृक्ष बना देते है पर्वत बना देते है पड़े रहो हजारों दर्सों तक तो तुम्हें करना अच्छा नहीं लगता ना तो फिर मनुष्य ही क्यों खराब करते हो मनुष्य तो कर्म भूमि है कर्म करने की खास भूमि खास जिम्मेवार मनुष्य मनुष्य होकर अपने कर्तव्य का पार नहीं करता वो मनुष्य कहने लायक नहीं है बहुत उसको क्या कहे उसका पता नहीं जैसे आज पुत्र उत्पन्न नहीं करा लुगा पुरुष बन गया तो उनको क्या कहे लुगाई नहीं कह सकते पुरुष भी नहीं हिर भी नहीं कहते क्या कहे उसका नाम नहीं आता हमारे पुरुष पुत्र उत्पन्न न कर सके उसको कहते हृया है न करे अब स्त्री अभी ऑपरेशन करो उसको क्या करे तो उनका नाम क्या करे स्त्री नाम तब होता है सुख दोनों को मिलान करके उत्पन्न करते पुत्र तब तो स्त्री नाम डेइ शब्द संघातु धातु से डट डेय होता है स्त्र बढ़ता है फिर स्त्री बढ़ते स्त्री बढ़ जाता है स्त्री का अर्थ के शुक्र शोणित को मिला करके संतान पैदा कर सके वो नष्ट कर दिया वो क्या कह हमारे को कितने ध्यान नहीं हुआ नाम क्या होगा भगवान ऐसी तो मिनक बड़ा उनमें नहीं है इस्तेमी में मिनक बड़ा नहीं खो दिया साहब शरीर यात्रा में जो भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं करूंगा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 ऐसे खाना पीने श्वास है वृक्ष से पानी चढ़ता है तो श्वास है लेकिन चढ़ गए जो पानी विश्वास नहीं होता स्थावर में खड़े रहते हैं घूटे भी पड़े ये पड़े रहते हैं ज्यादा काम नहीं करते उनको भगवान वृक्ष बनाते तो पड़े रह पहाड़ बना दे पड़े रहो हजारों बरसों तक पड़े रहो पढ़ने का भगवान कहते है हमारे घर में सब जूड़ी है तुम्हारे पड़े शौक है तो वो बढ़ जाओ पड़े रहो पर्वत पड़ बढ़ जाओ पढ़े रहो पड़, पड़, पड़े रहोत पर्वतों की पंखी काली किसी गांव पर जा बैठते दबा दे सबसे पंखे काट होने से चाहे मैं ना कहो सम हारिया आया हनुमान जी मना तो मै ना पर्वत जाकर समुद्र में कुछ पंखे मैं पंखे नहीं कटाऊंगा तो देख साल मेरे बहना हनुमान जी को विश्राम दे चार तो बीच में सास माता तो कहा जंग में पानी में पानी में तो मेना पर्व हमारा थोड़ा विश्राम कर लो वो कहते राम काज कीने की मोह कहा मैं नहीं रह लू भाई हनुमान से तो पर वो ही कहाना है भगवान जो काम नहीं करता है ये रहता है प्रमाद आलस्य बर्बाद करता है उस पर्वत बना जो वृक्ष बनाए जो की खड़ी